साधना की अद्भुत प्रणाली केनो केनोपनिषद स्वामी आत्मानंद यहाँ पर भी यही कहा गया कि यह ब्रह्म विद्या भी चिकित्सक है यह क्या चिकित्सा करती है यह ब्रह्म विद्या रोग की चिकित्सा करती है अविद्यादि संसार कारणम च अत्यंतम अवसादयति विनाशयती यह संसार कारण अविद्या का समूचा नाश करती है मेरे जीवन में जितने भी दुख हैं वे रोग से उत्पन्न हो रहे हैं और यह ब्रह्म विद्या उनकी चिकित्सा का कर हमें दुखों से मुक्त कर देती है जब मैं इस ब्रह्म विद्या के पास आत्म भाव से यह मानकर जाता हूँ हे विद्य तू ही मेरा कल्याण कर सकती है तेरे द्वारा ही जीवन के दुख कष्टों का उपशम हो सकता है तो यह हमारे दुखों का नाश कर देती है इमाम ब्रह्म विद्याम उपयांती आत्मभावे श्रद्धा भक्ति पुरुषराह संतह। इस ब्रह्म विद्या के लिए हृदय में श्रद्धा भक्ति हो विश्वास हो तब क्या होता है तेषाँ जन्म जरा रोगादि अनर्थ जितने भी अनर्थ हैं समस्त जन्म जरा रोगादि अनर्थों के समूह का नाश करती है और परम वा ब्रह्म गमयति उस परम ब्रह्म के पास हमें पहुंचा देती है यह उपनिषद है एक एक उपनिषद का एक एक अलग अलग दृष्टिकोण है किंतु सत्य वही है ये सारे के सारे उपनिषद हमें उस सत्य तक पहुंचा देते हैं पर रास्ता कुछ भिन्न है देखने का तरीका कुछ भिन्न है पर मूल जो बातें हैं वे मूल बातें सब में समान है शैली में भिन्नता है जिससे रोचकता बनी रहती है एक ही प्रकार की शैली में एक ही बात को अलग अलग ग्रंथों में लिखा जाए तो आपको पढ़ने में कोई रुचि नहीं होगी आप कहेंगे छोड़ो जी एक ही बात लिखी हुई है ये जितने उपनिषद अलग अलग शैली में लिखे हुए आपको मिलते हैं उनका जो सत्य के प्रति दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण में नवीनता है ये सभी उपनिषद उस सत्य को पाना चाहते हैं परंतु अलग अलग ढंग से हमें सत्य के पास ले जाना चाहते हैं जैसे केनोपनिषद में शिष्य आकर के गुरु के पास साक्षात प्रणत हुआ सेवा की और उसके बाद उसने प्रश्न पूछा केनेशितम पतति प्रेषितम केन प्रेषित मन के वाच प्रथम वदन्ति केनेशिताच मिममादी चक्षुश्रोत्रम देवो युनक्ति यह पहला मंत्र है यह प्रश्न पूछा गया केनेशित किसकी इच्छा से मन प्रेषित हुआ सा अपने पदार्थों की ओर जाता है अपने विषयों की ओर जाता है किसकी प्रेरणा से वाणी बोलती है आँखों को देखने के लिए और कानों को सुनने के लिए कौन देवता प्रेरित करता है अब यह तो विचित्र सा प्रश्न लगता है यदि कोई मेरे पास आए और यूँ ही पूछे कि अच्छा मन अपने विषयों की ओर क्यों जाता है किसकी इच्छा से जाता है आँखें क्यों देखती है कान क्यों सुनते हैं प्राणों का प्राणन क्यों होता है तो मैं क्या कहूँगा मैं तो यही कहूँगा पूछने की क्या बात है आंखें देखती है तो देखती है कान सुनते हैं तो सुनते हैं अब किसकी प्रेरणा से सुनते हैं यह कोई प्रश्न है यदि मैं ऐसा करता हूँ तो मानो मैं इस प्रश्न को साधारण रूप में ग्रहण करता हूँ और जो व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है उसके प्रति मेरी अवज्ञा बुद्धि होती है कि यह क्या प्रश्न पूछता है यह भी कोई पूछने का प्रश्न है कि आंखें क्यों देखती है कान क्यों सुनते हैं मन क्यों विचार करता है किसकी प्रेरणा से विचार करता है तुम्हें और किसी प्रश्न पर विचार करने का समय नहीं है इसलिए यह प्रश्न पूछ रहे हो किंतु यह अत्यंत वैज्ञानिक प्रश्न है यह जो वैज्ञानिक लोग हैं ये लोग अजीबो प्रश्न को लेकर बैठ जाते हैं और उसे छोड़ते ही नहीं जब तक उन्हें उत्तर नहीं मिलता एक उदाहरण न्यूटन का है आप उनकी जीवनी पढ़ते हैं एक दिन वे बगीचे में बैठे थे अचानक उनकी नज़र सेव के पेड़ पर पड़ी पेड़ से एक सेव का फल टूटा और नीचे गिरा न्यूटन ने कितनी बार फलों को टूटकर नीचे गिरते हुए देखा होगा कितनी बार स्वयं बचपन में उसने स्वयं फल गिराए होंगे पर आज अचानक इस क्षण उसके मन में यह विचार कौंधा कि यह फल टूट नीचे क्यों गिरा ऊपर क्यों नहीं गया अब मन में वह प्रश्न का चिंतन कर रहा है उसने अपने मित्रों से पूछा होगा अच्छा भाई फल टूटकर नीचे क्यों गिरा लोगों ने कहा कि बड़े सन हो यह पूछने का प्रश्न है कि फल टूटकर क्यों नीचे गिरा अरे फल तो टूट करके नीचे ही गिरता है ऊपर कहाँ से जाएगा तो यह सामान्य सी बात है कितना अजीबो गरीब वह प्रश्न था कितने ताने सुनने पड़े न्यूटन को लोगों ने छीटा कशी की पर न्यूटन ने अपने प्रश्न को नहीं छोड़ा अजीबोगरीब भले ही प्रश्न हो पर न्यूटन लगा ही रहा कि फल टूटकर नीचे क्यों गिरा और उत्तर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के रूप में मिला जिसके संबंध में आप जानते हैं जो विज्ञान का आधार है जो जैसे वैज्ञानिक अजीबो प्रश्न को लेकर बैठ जाता है वैसे ही उपनिषद में भी ऐसे अजीबो गरीब प्रश्न हैं